हे कुश भैया चैतन्य रहो छित कण से व्योम छा रहा है सचमुच हे शांत बन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है उस ओर देख लो फिर रूप दल आता है अष्ट पकड़ने को मां देवी को कर प्रणाम प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को जय भक्ति रूप वन देवी मां जय शक्ति रूप वन देवी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां जय, जय शक्ति रूप वन देवी मां जय रूप कल्याणी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां जय शक्ति रूप वन देवी मां बच्चों का मंडन करते हो सब आधि व्याधि तुम करती हो बच्चों का मंडन करती हो सब आधि व्याधि तुम हरती हो ओ वीर हृदय की तंत्री मां जय शक्ति रूप वन देवी माम जय भक्ति रूप वनदेवी मां जय शक्ति रूप वनदेवी माम वन आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्जन जननी के है बड़ी इसी से पदवी माम जय शक्तिप वन देवी माम जय भक्ति रूप वन देवी माम जय शक्ति रूप वन देवी माम ननो के भीतर दृष्टि तुम्हें मोहन की <स्थाथ dragging> सारी श्रेष्ठ तुम्हें भय हरणी माँ जय करनी मां जय शक्ति रूप शक्तिप देवी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां जय शक्ति रूप शक्तिप देवी मां जय मुक्ति रूप वन देवी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां जय भक्ति रूप वन देवी मां, जय शक्ति रूप वन देवी मां, जय शक्ति रूप वन देवी मां, जय शक्ति रूप वन देवी मां शक्तिमयी का ध्यान धर्म विधिवत भले प्रकार वीर के सरे हो गए अतुल शक्ति भंडार उस समय पहले वहां आप पहुँचे कपिराज बोले हे मुनि बाल को संभलो रण में आज अच्छा तो यह है धन समण धरते पर धरो रसोई में सुग्रीव देख कर डरता है आ जाए नमोच कलाई में लंका विजयी दल के आगे मत यह प्रत्यन चाये फेरो जावो ऋषियों के कुटियों में तुलसी के माला फेरो। कुछ बोले क्या होवा सुग्रीव भाग्य हमारे खुल गए देख बल के शिव कपिराज बाल से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था वानराधीश राधीश सचमुच तुमने वीरों में स्वयथ कमाया है भाई का हन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है हे धर्म वीर हे धर्म रत्न तुमने स्वधर्म भी पाला है बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है वाक्य नहीं यह गर के हुए दिया छड़ शरीर सुग्रीव का में बोले बस मुख बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो मिट्टी के टेले होकर गिर शिखरों से हो लगाते हो यह कह कर करे झपट पड़े कपिपति कुछ का बल तेज मिटाने को धाता है राहु दिवाकर पर जिस भात ग्रास कर जाने को तब कुछ ने मग में ही इनके संपूर्ण वीरता फर डाली वाणों से नहनो के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली लड़ते लड़ते सुग्रीव थके दृढ़ का पीछे हटा नहीं वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान अब बच्चों का बाण भी स्वीकारे श्रीमान जैसे ही कुछ के धनवा से छोटा सा सर कुछ का पहुँचा सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कापा पोचा अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा तब आगे अपने मंद मंद लो को मुस्कुराते देखा तब ले उछाल यति गरज तरज बोला बच्चे क्या हंसता है ऐसा ही होता आया है दो लड़ते एक पछड़ता है राजा के गिरने का बदला अंगदियो राज चुकाएगा हो सावधान हंसने वाले यह सिंह तुझे खा जाएगा लो बोले क्यों व्यर्थ ही करता थू थी बात के नह होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात जब से पितु पितुघाती के पग में अपना यह शीष झुकाया है तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह तदित कहलाया है श्रीमान सिंह जी के घर जाओ क्यों प्राण घवाने आए हो रावण के नहीं सभा है य जो पांव जमाने आए हूं कैसे सह सकता भला बाल इतना यह बहन बाल भास्कर की तरह अरुण हो गई नय फिर उसी गरज के साथ साथ निज गा चला दी बच्चों पर क्षण में सबने देखा वह थी कुछ के बालों की नोकों पर इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद काम पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वही था अंगद काम देखे निज साथियों के चहुदश से जब हार लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सच मुझे अद्भुत बल पाया है किस कंधा के घर विलो को दृण में नीचे दिखलाया है लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता इसलिए अश्व को लौटा दो तुमसे अपना रण ठीक नहीं ईश्वर भक्तों का माया काम आवरण उपकरण ठीक नहीं कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान किंतु हमारे बात भी सुन ले धर कर ध्यान ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म की है रक्षा को ईश्वर भक्तों के धर्मी राजा आवश्यक है रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है, है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालन हारे हैं पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं ता साधु के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को अब नहीं बड़ा ये जग देता लंका किस किंधा कौशल को, को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित सुनाया था तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है लक्ष्मण बोले हो तुम्ही वह गायक गुणवान उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान लो बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे वे बदला बन में सीता को पहुँचाने कब पापा आपा कब आएंगे अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कु का धन सबाण बन कर अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बहन वीर बाल यह वचन करते हैं बेचैन लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित चित्त को उसके संतोष नहीं फिर वह तो आज्ञाकारी है उस बेचारे का दोष नहीं जो निज भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है वह राजा के होने से सब दोषों से बच जाता है कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप धर्म कहाँ यह तो हुआ एक भयंकर पाप